महाभारत आश्रमेधिक पर्व अष्टावशोध्याय ज्ञानी पुरुष की स्थिति तथा अध्वर्य और यति का संवाद यह अध्याय क्षेपक हो तो कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि इसमें यह बात कही गई है कि बुद्धि और इंद्रियों में राग द्वेश के रहते हुए भी विद्वान कर्मों में लिप्त नहीं होता और यज्ञ में पशु हिंसा का दोष नहीं लगता किंतु यह कथन युक्ति विरुद्ध है ब्राह्मण उवाच गंधा जिघ्रा रसान्न वेदमी रूपम न पशा चपृशा न चापि शब्दान विविधान श्रृणोमी न चाप संकल्पमुपयमी कल्पित ब्राह्मण कहते हैं मैं न तो गंधों को सूंघता हूँ न रसों का स्वादन करता हूँ न रूप को देखता हूँ न किसी वस्तु का स्पर्श करता हूँ न ना नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ अर्थानिष्ठान काम्यते स्वभाव सर्वान् देशान प्रद्विषते स्वभाव कामेशभवत स्वभावान प्राणापाणव जंतुदेहा स्वभाव ही अभीष्ट पदार्थों की कामना रखता है स्वभाव ही संपूर्ण वस्तुओं के प्रति द्वेष करता है जैसे प्राण और अपान स्वभाव से ही प्राणियों के शरीरों में प्रविष्ट होकर अन्न पाचन आदि का कार्य करते रहते हैं उसी प्रकार स्वभाव से ही राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है तात्पर्य यह की बुद्धि आदि इंद्रियां स्वभाव से ही पदार्थों में बरत रही है भूतात्मान लक्षरे तस्म तिषन्ना सप्तः कथन जेद काम क्रोधाभ्या मृत्युना चाह्य इंद्रियों और विषयों से भिन्न जो स्वप्न और सुसुप्ति के वासनामय विषय एवं इंद्रियां हैं तथा उनमें भी जो नित्य भाव है उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है उसको शरीर के भीतर योगीजन देख पाते हैं उसे भूतात्मा में स्थित हुआ मैं कहीं किसी तरह भी काम क्रोध जरा और मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता अकामयान से सर्व कामान अविद्वांसाण से चर्वधोषा नमे स्वभाव शुभवंतुले पोयश तो बिन्दोरीव पुष्कर मैं संपूर्ण कामनाओं में से किसी की कामना नहीं करता समस्त दोषों से भी कभी द्वेष नहीं करता जैसे कमल के पत्तों पर जल बिंदु का लेप नहीं होता उसी प्रकार मेरे स्वभाव में राग और द्वेष का स्पर्श नहीं है नित्यस्य चैतस्य नित्य चैत्य भवंत निरीक्ष बहुस्वभा न सज्जते कर्मस भोगजाला सूर्य से मयूखजाला जिनका स्वभाव बहुत प्रकार का है उन इंद्रिय आदि को देखने वाले इस नित्य स्वरूप आत्मा के लिए सब भोग अनित्य हो जाते हैं अतः वे भोग समुदाय उस विद्वान को उसी प्रकार कर्मों में लिप्त नहीं कर सकते जैसे आकाश में सूर्य की किरणों का समुदाय सूर्य को लिप्त नहीं कर सकता मम इतिहासं अुदातीमहास पुरातनमु यतिवाद निबूध यशस्विनी यशस्वनी इस विषय में अधर्व और यति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है तुम उसे सुनो प्रेक्षाण पशु दृष्टि यज्ञक्य ब्रवीर यतिरधयु मासी नो हिंसें कुय किसी यज्ञ कर में पशु का प्रोक्षण होता देख वहीं बैठे हुए एक यति ने अध्वर्यों से उसकी निंदा करते हुए कहा यह हिंसा है अतः इससे पाप होगा श्रेयसा योग जंतु यदि तथा अध्वर्यो ने यति को इस प्रकार उत्तर दिया यह बकरा नष्ट नहीं होगा यदि प्रचुर्यम इत्यादि श्रुति सत्य है तो यह जीव कल्याण का ही भागी होगा योजना पार्थिव भाग पृथ्वी सह गति यदिचिन संप्रवीक्षती इसके शरीर का जो पार्थिव भाग है वह पृथ्वी में विलीन हो जाएगा इसका जो कुछ भी जलीय भाग है वह जल में प्रविष्ट हो जाएगा सूर्य चक्ष सहसो प्राणोश में कान दिशाओं में, और प्राण में ही को प्राप्त होगा शास्त्र के आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने वाले मुझको कोई दोष नहीं लगेगा यतिवाच प्राणियोगे छाग यदि प्रपच्यसी छागाे वर्तते यज्ञ किम प्रयोजन यति ने कहा यदि तुम बकरे के प्राणों का वियोग हो जाने पर भी उसका कल्याण ही देखते हो तब तो यज्ञ उस बकरे के लिए ही हो रहा है तुम्हारा इस यज्ञ से क्या प्रयोजन है अत्र मनता भ्रता पिता माता सकेत मंत्रियवैर मुन्नीय परवत विशेषतः श्रुति कहती है पशु इस विषय में तुझे तेरे भाई पिता माता और सखा कगी अनुमति प्राप्त होनी चाहिए इस श्रुति के अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पशु को ले जाकर इसके पिता माता आदि से अनुमति लो अन्यथा तुझे हिंसा का दोष अवश्य प्राप्त होगा एवं एवं अनुमंडरता सत्या कर तुम विचार पहले तुम्हें इस पशु के उन संबंधियों से मिलना चाहिए यदि वे भी ऐसा ही करने की अनुमति दे दें तब उनका अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हो प्राण अप्य छागस्पिता से स्वयं सहो शरीरम केवल श्रेष्ठ निश्चे मतिन तुमने इस छाग के इंद्रियों को उनके कारणों में विलीन कर दिया है मेरे विचार से अब तो केवल इसका निश्चेष शरीर ही अवशिष्ट रह गया है ईंधन चतुल्यन शरीर नाम हिंसा निर्वेष्टु कामान ईंधनम पशु संयम यह चेतना शून्य जड़ शरीर ईंधन के ही समान है उससे हिंसा के प्रायश्चित की इच्छा से यज्ञ करने वालों के लिए ईंधन ही पशु है अतः जो काम ईंधन से होता है उसके लिए पशु हिंसा क्यों की जाए अहिंसा सर्वधर्मा इति वृद्धानुशासनम यदि संभवित कर्म तत्कार वृद्ध पुरुषों का यह उद्देश्य है कि अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है जो कार्य हिंसा से रहित हो वही करने योग्य है यही हमारा मत है अहिंस ते प्रतिज्ञेय यदि वक्षा व्यतः परम शक्यम बहुविधम कर तुम भवता कार्यदूषण इसके बाद भी यदि मैं कुछ कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि सबको यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं अहिंसा धर्म का पालन करूँगा अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकार के कार्य संपादित हो सकते हैं अहिंसा सर्वभूता नित्यम अस्मा सुचते प्रत्यक्षता साधे आंबो न परोक्षम किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा लगता है हम प्रत्यक्ष फल के साधक हैं परोक्ष की उपासना नहीं करते हैं अध्वरी उवाच भूमिर्गन्ध गुणा भुषे पिवश्या से जान गुणान पिवश्यापो म्योतिषा पश्यसेपृश्य निलजा गुणा शुनोशाकाशजा शब्दन मनसा मनसे मति सर्वाण्हिता भूता मे अध्वरुन नियते यह तो तुम मानते ही हो कि सभी भूतों में प्राण है तो भी तुम पृथ्वी के गंध गुणों का उपभोग करते हो जल में रसों को पीते हो तेज के गुण रूप का दर्शन करते हो और वायु के गुण स्पर्श को छूते हो आकाश जनित शब्दों को सुनते हो और मन से मति का मनन करते हो प्राणाता वृत्तों हिंसायाम वर्तते भवान नास्ति चेष्टा बिना हिंसा वा तुम वन्य सेज एक ओर तो तुम किसी प्राणी के प्राण लेने के कार्य से निवृत्त हो और दूसरी ओर हिंसा में लगे हुए हो रिजवर कोई भी चेष्टा हिंसा के बिना नहीं होती फिर तुम कैसे समझते हो कि तुम्हारे द्वारा अहिंसा का ही पालन हो रहा है यतिरुवाच अक्षरम चरम चावो महात्म अक्षरम तर उच्य यति ने कहा आत्मा के दो रूप हैं एक अक्षर और दूसरा अक्षर सत्ता तीनों कालों में कभी नहीं बिटती वह सत्स्वरूप अक्षर अविनाशी कहा गया है तथा जिसका सर्वथा और सभी कालों में अभाव है वह अक्षर कहलाता है प्राणोजिहवा मन सत्व श्रद्धा भू सा भावे इतमुक्त निर्द्वन्द समय निर्मस्त्म समात्मर मुक्त न भयम विद्यते क्वचे प्राण जिह्वा मन और रजोगुण सहित सत्गुण ये रज अर्थात माया सहित सद्भाव हैं इन भावों से मुक्त निर्द्वंद्व निष्काम समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखने वाले ममतार जितात्मा तथा सब ओर से बंधन शून्य पुरुष को कभी और कहीं भी भय नहीं होता अद्भ सद्भिवास कार्यो मतिमता ही मत प्रतिभाति प्रतिभाती मति भगवन् बुद्ध्या प्रतिपन्नो प्रवीम्यँम व्रत मंत्र कर्त नापराधो मे दिज अध्वर्यों ने कहा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ यते इस जगत में आप जैसे साधु पुरुषों के साथ ही निवास करना उचित है आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धि में भी ऐसी ही प्रतीत हो रही है भगवन विप्रवर मैं आपकी बुद्धि से ज्ञान संपन्न होकर यह बात कह रहा हूं कि वेद मंत्रों द्वारा निश्चित किए हुए व्रत का ही मैं पालन कर रहा हूँ अतः अच्छा इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है ब्राह्मणुआ चम उप पत्याम वर्तमान तत्म अध ब्राह्मण कहते हैं प्रिय अध्यु की दी हुई युक्ति से वह चुप हो गया और फिर कुछ नहीं बोला फिर अधर्यु भी मोह रहित होकर उस महायज्ञ में अग्रसर हुआ एवंता दस मोक्षम ब्राह्मणा विदिवाचानुते क्षेत्र जेनाथदर्शिना इस प्रकार ब्राह्मण मोक्ष का ऐसा ही अत्यंत सुक्ष स्वरूप बताते हैं और तत्त्वदर्शी पुरुष के उपदेश के अनुसार उस मोक्ष धर्म को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं इति श्री महाभारते आश्वेद के पर्वणी अनुगीता पर्वणि ब्राह्मण गीतासुअ अष्टाविशोध्या ऑष्टमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक अट्ठाईसवां अध्याय पूरा हुआ